Oh दर्शन की सातवीं कक्षा पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को पूछना हो कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो पूछ सकते आगे आ जाइय तो। आगे आ जाइये सत्रहवें सूत्र के समय आप पाठ में थे नहीं था देखिए सत्र सूत्र विचित्र भोग अनुपत्ति ही अन्य धर्मत्वे प्रसंग ये था कि कर्म भी बंधन का कारण नहीं है बंधन के कारणों की चर्चा चल रही थी उसमें कहा कर्म बंधन का कारण नहीं है क्योंकि वो अन्य का धर्म है धर्म यानी क्रिया वो आत्मा का धर्म नहीं है वो अन्य का धर्म है यानी शरीर इंद्रिया इनका धर्म है तो उस संदर्भ में इन्होंने कहा यदि अन्य के धर्म से अन्य का यानि आत्मा का बंधन होवे तो वैसे बंधन किससे होना चाहिए जिसका है उसी का बंधन होना चाहिए लेकिन जब कर्म आत्मा के अतिरिक्त अन्य का धर्म है और उस अन्य के धर्म से अन्य का यानी आत्मा का बंधन होता है तो फिर तो किसी भी आत्मा का बंधन हो जाना चाहिए अर्थात जब अन्य से अन्य का होना है तो फिर कोई नियम नहीं रहा किसी से भी किसी का होने लगेगा और विचित्र भोग की अनुपत्ति होगी विचित्र का मतलब है भिन्न भिन्न जैसा कि अभी हम लोक में देखते हैं इतने विभिन्न शरीर हैं उनके अपने अपने भोग अलग हैं शरीर अलग हैं इंद्रियां अलग हैं ये जो विचित्रताएं हैं, भिन्नताएं हैं, ये तब हैं जब जिसका हो उसी को मिले तब ये विचित्रताएं हैं। यदि दूसरे का दूसरों को मिलने लगे तो किसी का किसी को भी मिलेगा एक का दूसरे को प्राप्त होगा ऐसे में फिर भिन्नता नहीं होनी चाहिए सबकी समानता हो जानी चाहिए ये दोष दिखाया जा रहा है दूर पक्षी पे या जो कर्म को बंधन का कारण मानते हैं उन पर आक्षेप है ये और इसको समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे पानी की टंकिया हो उनमें अलग अलग पानी डाला जाए सबका अपना अपना तो अलग अलग मात्रा में और अलग अलग प्रकार का जल उनमें रह सकता है लेकिन वो टंकिया यदि आपस में मिली भी हो नीचे से तो उनके सबका का चय किसी में कम डालो पानी या अधिक डालो कैसा डालो वो पानी एक जैसा हो जाएगा तो यदि एक का एक टंकी का पानी दूसरे में चला जा रहा हो तो फिर विचित्रता नहीं रहेगी पानी की किसी में अधिक किसी में कम किसी में कैसा किसी में कैसा ऐसा नहीं रह पाएगा वो समान हो जाएगा तो ऐसे कह रहे हैं कि यदि अन्य का धर्म होने से उसको फल मिलने लगे यानी अन्य टंकी का पानी अन्य टंकी में जाने लगे ऐसा सबके साथ में हो तो फिर तो विचित्र भोग नहीं रहेंगे फिर तो समानता हो जानी चाहिए थी ये आक्षेप किया हाँ चौवन चौवन चौवनवा हाँ। चौवनवा सूत्र है निर्गुणवादी श्रुति विरोधाच ये भी प्रसंग कर्म का है और वहां पीछे अभी जो देख रहे थे वहां भी असंगो यम पुरुष ये कहा गया था तो आत्मा की निर्गुण की श्रुति होने से कर्म आत्मा का बंधन का कारण नहीं है या कर्म का मतलब है अदृष्ट आत्मा असंग है आत्मा असंग है उसमें कोई चीज लिप्त नहीं होती है तो ये जो अदृष्ट है ये भी आत्मा के लिप्त नहीं होता है उसकी सारी सूचना अंतःकरण में रहती है तो आत्मा के लिप्त नहीं होता है यदि आत्मा का माना जाए कि अदृष्ट भी अन्य का धर्म माना गया आत्मा का नहीं यद्य कर्ता आत्मा ही है इसलिए उत्तरदायी वही है किंतु वो अदृष्ट रहता कहां पर है वो तो आत्मा में नहीं रहता है तो असंग है पुरुष आत्मा और इसलिए उसका ये धर्म नहीं हो सकता तो निर्गुणादि श्रुति कि आत्मा में इस प्रकार से दूसरे के गुण नहीं आ सकते इस श्रुति का विरोध आने से भी अदृष्ट को बंधन का कारण नहीं मान सकते हो गया पूछिए दो माइक होंगे ना एक, एक आपस में आप लोग दे दिया करिए जिनको हाथ खड़ा होता है तो पूछिए अगला और कोई पूछने वाला है उनको भी दीजिए हाँ आप पूछिए उधर पीछे भी दे दीजिए तब तो यहाँ पर अदृष्ट से जो कर्म किए जा रहे हैं वो तो कौन से जो क्लेशों से युक्त अविद्या से युक्त होकर के सकाम कर्म किए जाते हैं चाहे तो जा पाप हो चाहे पुण्य हो जिनसे कि कर्माशय बनता है वो कर्म अदृष्ट में कहलाते हैं जिनका कि हमें फल मिलता है विपाक होता है वो कर्म में हाँ ऐसा है कि कुछ कर्म तो जो हमें दिखाई देते हैं इसको अदृष्ट इसलिए कहते हैं कि कर्म करने के बाद में कर्म तो उसी समय समाप्त हो जाता है क्षण स्थाई होता है कुछ भी हमने किया वो क्षण स्थाई होता है और ये जो कर्म होते हैं ये तो हमें किसी आधार में होते हुए दिखाई देते हैं गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं ये तो दृष्ट हो गए लेकिन ये चूंकि तत्काल समाप्त हो जाते हैं और फिर इनसे जो कर्माशय बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता है इसलिए उसको अदृष्ट कहते हैं तो दृष्ट कर्म तो यही है जो हम उत्पण अवक्षेपण आना जाना चलना उठना बैठना जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो तो हमें दिखाई देती हैं। उनको दृष्ट कर्म कहते हैं और इनसे जो इनमें से जो सकाम कर्म होते हैं उनसे कर्माशय बनता है और वो कर्माशय अदृष्ट के नाम से कहा जाता है दूसरे शब्दों में जिसको हम भाग्य बोल देते हैं इसका भाग्य है वो भाग्य ये अदृष्ट के नाम से कहा जाता है उदाहरण स्वरूप उदाहरण स्वरूप उदृष्ट का हमने उदाहरण लिया है ऐसे के हाँ अदृष्ट के सारे उदाहरण बनेंगे जैसे कि हमने किसी की सेवा की उपकार किया किसी की हानि की अपमान किया जो भी अच्छा बुरा हमने किया अब हाँ। उसके बाद में जो हमारा खाता बना लेखा बना वो अदृष्ट कहलाएगा हमें जो ये शरीर मिला ये हमारे अदृष्ट के कारण से मिला हमारा ऐसा कर्म था कि हम मनुष्य शरीर में इस बार आए मनुष्य शरीर में भी जो माता पिता हमें मिले वो हमारे कर्म के अनुसार मिले अन्य पशु पक्षी भी जहां जहां हैं वो अपने कर्मों के अनुसार यानी उस अदृष्ट के कारण से इनको अपना अपना फल मिला शरीर मिला और मनुष्य शरीर में भी भिन्न भिन्न रंग रूप बुद्धि इंद्रिया स्वास्थ्य इत्यादि संपन्नता ये हमें जो जन्म से प्राप्त होते हैं, वो सब अदृष्ट के कारण ही होंगे तो जितने भी हम पाप और पुण्य करते हैं उन सबका जो लेखा रहता है वो सारे के सारे इसके उदाहरण बनेंगे कोई भी परोपकार और कोई भी अपकार वो सब इसके उदाहरण बनेंगे अदृष्ट के हाँ ये विपाक के हेतु होते हैं इनसे हमें फल मिलता है ठीक <स्थी> तो है आचार्य जी बहन जी पीछे आचार्य जी नमस्ते छा सूत्र है अविशेष उपयोग तो दो प्रकार के उपायों का अविशेष सामने बताया तो अविशेष सामने नहीं आ रहा है ये पूर्व पक्षी का सूत्र है और वो आक्षेप कर रहा है पृष्ठभूमि ये थी कि त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कैसे हो तो त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति दृष्ट साधनों से तो हो नहीं सकती ये सिद्धांती ने बात रखी थी उससे अल्प होती है अत्यंत पुरुषार्थ नहीं होता पुरुषार्थ होते हैं परम प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो परम प्रयोजन कैसे सिद्ध हो होगा तो वो अदृष्ट साधनों से होगा दृष्ट साधनों से अतिरिक्त जो भिन्न है अदृष्ट साधन उनसे मुक्ति की अपवर्ग की प्राप्ति होगी साधनों से दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती तो दो प्रकार के साधन आ गए दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन दृष्ट साधन ये भौतिक जगत के जो है अदृष्ट साधन जो आंतरिक साधन है साधना आदि के दृष्ट साधन जैसे धर्म सब शरीर भी आ गया हमारा तो अविशेष साधारण सामने तो मैं अभी बात को पूरा कर रहा हूँ पहले अभी मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आपको उसके बिना मैं उत्तर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जो बोला उसको आप पकड़ लीजिए की मैंने दृष्ट और अदृष्ट ये दो बातें बतायी है क्योंकि अविशेष उभयो हो ये उभय दो दो को बताता है कि दो कौन सी चीज है ये पहले हमें पता लगनी चाहिए तो एक दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन इतना स्पष्ट हो गया पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो दृष्ट है वो भी साधन है साधन पे अब जोर देख दे रहा है और जो दृष्ट अदृष्ट दृष्ट है वो भी साधन है और जो अदृष्ट है वो भी तो साधन ही है दोनों साधन है तो साधन साधन होने से समानता हो गई विशेषता नहीं हुई दृष्ट अदृष्ट की दृष्टि से भेद है वो तो सिद्धांती ने रखा था और उसने ये भेद बताया था कि दृष्ट साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है अदृष्ट साधनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है ये भेद बताया उसने अंतर बताया और इसलिए दृष्ट साधनों को हे कोटी में ले आया तो पूर्व कह रहा है कि आप दोनों को अलग अलग क्यों मान रहे हो इसमें तो एक ही जैसे तो हैं ये उभयो इन दोनों में दृष्ट साधनों में और अदृष्ट साधनों में अविशेष विशेषता नहीं है यानी ये तो समान है और जब समान है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि दृष्ट साधनों से तो त्रिविद दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी और अदृष्ट से हो जाएगी समान है तो समान ही परिणाम आएगा दोनों का दोनों समान है तो समान ही परिणाम आना चाहिए तो इनमें तो अविशेषता है समानता है ऐसा करके उसने आक्षेप लगाया बोले कोई विशेष बात नहीं हुई और जो आप दृष्ट साधनों को हे कोटी में ला रहे हो ये हे में नहीं लाना चाहिए तो समान है समानता क्या है भिन्नता तो है ही दोनों में लेकिन पूर्व पक्षी किस तरह से समानता देख रहा है तो बोले ये भी साधन है ये भी साधन है तो दोनों में समानता है जैसे दो प्रकार के दूध हो एक भैंस का हो एक गाय का तो बोले कि ये गाय का दूध विशेष लाभदायक होता है भैंस के दूध से तमो गुण आता है इत्यादि तो बोले नहीं दूध तो दूध तो सब समान ही है ये भी दूध है वो भी दूध है तो दोनों समान है ऐसा कोई कथन करें। एक विशेषता बता रहा है और विशेषता जब हम बताते हैं तो एक की विशेषता बताइए तो दूसरा निम्न स्तर पर आई जाएगा उसकी उसका स्तर उसकी क्वालिटी कम ही तो मान रहे वो कम है या अधिक है और वो हमारे चैन का या छोड़ने का कारण बन जाता है तो कह रहा है कि नहीं दोनों समान ही हैं। जैसे अलग अलग दूरदर्शन हो टेलीविजन हो और अलग अलग कंपनी के हो विशेषता तो कोई बता रहा है और कोई जो जानकार नहीं है वो कहेगा नहीं इसमें क्या अंतर है इसमें भी चित्र दिखाई दे रहे हैं आवाज आ रही है इसमें भी चित्र देखा ये भी दूरदर्शन ये भी दूरदर्शन अब दो तो गाय है एक गाय है एक गाय है दोनों खड़ी है बोले ये भी गाय है ये भी गाय क्या अंतर है दोनों के दूत समान है ऐसे गाये गाय की समानता देख करके क्या ये तो दोनों समान है तो सिद्धांती तो कह रहे नहीं भिन्नता है तो ये आक्षेप है अविशेष उभयो हो इन दोनों में तो अविशेषता है ये आक्षेप है अब बोलिए तो समानता है, तो तो तो है? उदाहरण की तो समानता है इतनी साधन की तो समानता है अब इसमें एक बात समझ लीजिए की दुनिया की कोई भी वस्तु हो कोई भी दो वस्तुएं हो उनमें कुछ ना कुछ समानता तो अवश्य मिलेगी और भिन्नता भी मिलती है ठीक है दो वस्तुओं में समानता भी मिलेगी और भिन्नता भी मिलेगी अब देखने वाला केवल समानता को देख रहा है और उसके आधार पर निर्णय ले रहा है तो अलग दृष्टि बनेगी और विशेषता को देख करके समानता होते हुए भी भिन्नता देख रहा है तो अलग दृष्टि होगी दो मिठाइयां हैं, सामान बनी हुई हैं, एक पर मक्खियां बैठ गई हैं और एक पर मक्खियां नहीं बैठी हैं। अब एक तो देख रहा है कि इसमें मक्खियां बैठी हैं और एक एक तरफ देख रहा है ये साफ सुथरी है इसमें मक्खियां नहीं बैठ रही थी ढकी हुई दुकान की है ढकी थी मिठाई खुली मिठाई है अब वो भिन्नता देख रहा है दूसरा देख रहा है क्या भिन्नता ये भी मावे से बनी है वो भी मावे से बनी है इसमें भी चीनी डली है उसमें भी चीनी डलिए इसमें भी घी है, इसमें भी घी है, है, इसका भी मीठा स्वाद लगेगा इसका भी मीठा स्वाद लगेगा अब वो समानता देख रहे हैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ उल्टा कि क्या समानता नहीं है दोनों में नहीं इस मिठाई का उदाहरण दीजिए आप वहां मत जाइए अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए लौकिक का वहाँ पर आ जाएंगे हम उसी को समझाने के लिए बोल रहा हूँ हाँ है नहीं। हाँ मैं, मैं कह रहा हूँ कि समानताएं है मैंने बहुत सी समानताएं बताई ना मैं तो पूछ क्या वास्तव में समानता है या नहीं है विभिन्नता भी है तो जैसे आपने पूछा की इन दोनों साधनों में पूर्व पक्षी ने तो क्या समानता है तो आपने पूछा कि वास्तव में समानता है या नहीं है तो ठीक है साधना के रूप में समानता है लेकिन विशेषता भी तो, तो है इसी का उत्तर है दुनिया की किसी भी चीज में दो में समानता और भिन्नता है ये दोनों में एक समान, समान है या भिन्न है ये दोनों में एक समान है या भिन्न है आप बहुत सारी समानताएं बता सकते समानता हैं ज्यादा है।, है कोई बात नहीं लेकिन कुछ भिन्नताएं भी है कुछ न कुछ तो भिन्नता होगी इसमें कहीं खरोच होगी किसी में नहीं होगी और कुछ नहीं तो ये इधर रखा है ये इधर रखा है इतनी भिन्नता तो फिर भी है दो मनुष्यों में समानता होती है या नहीं दो मनुष्यों में दो गायों में ले लीजिए दो गायों में समानता होती है भिन्नता होती है भिन्नता भी होती है अच्छा गाय और कुत्ते में समानता होती है या भिन्नता होती है समानता होती है भिन्नता होती है होती है अच्छा जड़ और चेतन में समानता होती है ये भिन्नता होती है समानता नहीं होती है जड़ और चेतन में जड़ और चेतन में तो समानता क्या होती है वो आपको बताना पड़ेगा भिन्नता तो है उनको तो भिन्नता ही दिखाई दे रही है चेतन भी चेतन आत्मा में और जड़ वस्तु में क्या समानता है कोई समानता नहीं है वो तो है अच्छा दोनों की सत्ता है या नहीं है तो ये समानता है या नहीं है दोनों में संख्या है या नहीं है है? दोनों का परिमाण है या नहीं है है? और दोनों औरों से अलग अलग हैं ये भी है या नहीं है ईश्वर और आत्मा में समानता है या भिन्नता है अच्छा दुनिया की कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें केवल विशेषता ही विशेषता हो और समानता नहीं हो ऐसी कोई दो चीज बता सकते हैं इसमें कोई समानता नहीं हो विपरीत चीजें बोल सकते हैं ना पानी और आग पानी और आग में ऐसी कोई चीजें बोल सकते हैं ना ये तो बिल्कुल भिन्न है मीठा और कड़वा और फिर भी समानता तो दिखा सकते हैं ना भाई तो पानी और अग्नि भिन्न भिन्न कहते हैं लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं या भिन्न है लेकिन फिर भी समानता है दोनों की सत्ता है दोनों में रूप है दोनों में स्पर्श है दोनों भौतिक हैं, तो समानता तो कुछ ना कुछ सब जगह मिलेगी मैंने उस दिन आपको कागज का उदाहरण दिया था एक रुपए वाला नोट वाला कागज है जिससे हम मुद्रा बोलते हैं विनिमय करते हैं, और एक सादा कागज है तो बोले कागज से आप धन ये चीजें खरीद सकते हो तो बोले रुपए देने लगे ये भी तो कागज है इससे भी नहीं खरीद सकते और यदि इस रुपये से रुपये जो कागज वाला है इससे कुछ खरीद सकते हो फिर तो इसे संचिका के कॉपी के कागज से भी खरीदना चाहिए ऐसा कोई कहे कि देखो समानता है तो ये समानता से व्यवहार नहीं होता है व्यवहार तो विशेषता से ही होता है हमेशा अब गाय और भैंस के दूध में अंतर करेंगे तो विशेषता से ही तो अंतर करते हैं समानता दिखाने लगेंगे तो व्यवहार होता है क्या तो पूर्व पक्षी समानता को लेकर के चल रहा है उतनी समानता तो है साधनत्व की समानता तो दोनों में है लेकिन इससे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है हमारा लक्ष्य तो विशेषता से होता है हमारा चयन तो विशेषता पर आधारित तो होता है तो आप दूरदर्शन टेलीविजन लेने जाएं तो मोबाइल लेने जाएं अब मूलभूत चीजें तो सब में समान है चित्र सब में है आवाज सब में है स्क्रीन है ये है वो है रंग रूप है कुछ चीजें तो समान है लेकिन क्या हमारा निर्णय खरीदने का चयन वो केवल समानता के आधार पे होता है वो चयन तो विशेषता के आधार पे होता है अब इतने कपड़े होते हैं बाजार में अब कपड़े कपड़े में तो बहुत समानता हैं लेकिन हमारा चयन किससे होता है विशेषता से होता है पुस्तकें पुस्तकें बहुत हैं अब पुस्तकत्व में कागज चौरिये लंबाई चौड़ाई ये सब समान है लेकिन हमारा चयन किसके आधार पे होता है विशेषता से उसमें क्या छपा हुआ है क्या लिखा हुआ है तो पूर्व तो ये समानता को ला करके और उसको उलझाना चाहता है ऐसे वैशेषिक में ये विशेषता के आधार पर ही निर्णय किया जाता है ये है हमारे दर्शनों में सभी जगह हम सब व्यवहार में ऐसा ही करते हैं तो वो ठीक नहीं है पूर्व पक्षी का सूत्र का मतलब यही है अविशेषस्य उभयो हो दृष्ट और अदृष्ट साधनों में तो अविशेषता है यानी समानता है आप क्यों अंतर कर रहे हो गांधी के नही भिन्नता है दोनों हो गया ठीक है आगे देखिए आप लोग रह रह करके क्यों हाथ खड़ा करते हैं? उस समय एक भी खड़ा नहीं कर रहा था पहले से हाथ खड़ा किया कीजिए ताकि पहले से माइक आपके पास पहुंच जाए अगला वाला हाथ खड़ा कीजिए पहले से ताकि माइक वहां पहुंचे अभी तक माइक वाले चुपचाप बैठे हैं। ऐसे निष्क्रिय नहीं यहाँ हाथ खड़ा कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए ना ये पूछने चाहते हैं यहां पर हाथ खड़ा कर रहे है तो आप लोगों को भी खुद भी सक्रिय होना चाहिए उस सेवा उसमें भी कर लेनी चाहिए आचार्य जी बस चर्चा हुई थी कि चित्त में रहता है तो ये फिर से बोलिए में अभिवेक चित्र रहता, है, इस जी रहता जी है।, जी है तो ये तो धर्म चित्र का हुआ अविवेक। तो अविवेक से आत्मा का बंधन कैसे की दोस्त में आएगा हाँ। जैसे पीछे कहा था उस दृष्टि से ये देखा जा सकता है इसीलिए इन्होंने कहा कि अभिवेका न समानत्व तद योगे भी अविवेक की जैसी समानता किसी की नहीं है ये आंशिक रूप से आप दोष इसमें दिखा सकते हैं लेकिन अविवेक ऐसा कारण है उस अविवेक का उत्तरदाई वो आत्मा ही है और जब तक अविवेक रहता है तब तक बंधन रहता है और चीजों में सब में अपवाद था अविवेक जब तक है तब तक तो बंधन जरूर रहेगा कर्माशय होते हुए भी, भी मुक्ति हो जाती है लेकिन अविवेक के रहते तो मुक्ति नहीं हो सकती इसलिए इसके समान कोई अविवेकात्मा समानात्मा को। अविवेक रहता चित्त में है लेकिन उसका उत्तरदाई आत्मा ही है ठीक है आगे देखिए तो कल हमने अंतिम सूत्र देखा था इकसठवां सूत्र सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति इसी को और समझते हैं इसमें तीन चीजें बताई सत्व रज और तम इन तीन से पूरा संसार कार्य जगत बनता है प्रकृति जो हम एक कहते हैं यानी कुल तीन तत्व है ईश्वर जीव और प्रकृति प्रकृति जो एक तत्व है जड़ तत्व उसको एक संख्या में गिनते हैं, लेकिन वो प्रकृति है कैसी क्या वो एक बड़ा पिंड जैसा है इकट्ठा या उसमें बहुत सारे अवयव हैं कण हैं बहुत सारे प्रकृति में जिससे ये सारा बना है, और उसमें जो कण भी हैं अवयव भी हैं वो सारे अवयव एक जैसे हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ये विचारने की बातें आती है तो यहाँ कहा गया सत्वरजस्तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति जो मूल है वो है तो सवयव उसमें अनेक अवयव हैं उन सबको मिला करके उनका जो संघात है समूह रूप में कथन को जो समूह है उसको प्रकृति नाम से कहा गया किसी एक कण का नाम प्रकृति नहीं है उन सब के समूह को प्रकृति नाम से कहा गया क्योंकि वो सब मूल कारण है आदि कारण है जड़ वस्तुओं के और वो तीन प्रकार के होते हैं उसके जो प्रकृति के अवयव है वो तीन प्रकार के हैं तीन नहीं तीन प्रकार के उन तीन प्रकार के में सत्व एक प्रकार है रज एक प्रकार है और तम एक प्रकार है प्रकार इसलिए कहा जा रहा है कि जो सत्व है उसके भी बहुत कण हैं हम संख्या नहीं कर सकते गिन नहीं सकते इतने हैं रज के भी बहुत कण हैं इतने की हमारे पास कोई संख्या नहीं है उसकी गिन नहीं सकते हमारी सामर्थ्य से बाहर है और तम के भी इतने ही बहुत अधिक कण हैं इनके कितने कितने कण हैं सत्व के कितने रज के कितने तम के कितने इसको ईश्वर ही जान सकता है हम नहीं जान सकते या मुक्तात्माए जानती होंगी तो जिसे हम प्रकृति कहते हैं जिससे ये सारा संसार बना है वो तीन प्रकार के कणों का नाम है और जब वो तीन प्रकार के कण साम्य अवस्था में रहते हैं अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं एक दूसरे से संयोग को प्राप्त नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं उस अवस्था को मूल प्रकृति कहते हैं अभी जो कार्य जगत हमें दिखाई देता है प्रकृति की विकृति स्थिति है विक, विकार है सृष्टि है कार्य प्रकृति है वो कारण प्रकृति थी ये कार्य प्रकृति है इसमें भी सत्वरस्तम है सब में सत्वरस्तम है वो कण है यहाँ पर भी विद्यमान लेकिन भिन्न भिन्न अनुपात में है और सत्वरस्तम से अन्य चीजें बनते बनते बनते और फिर ये बने हुए हैं तो एक तो सत्वर स्तम ये तीन कण हैं, द्रव्य हैं, धर्मी है धर्म नहीं है ये इस विषय में बहुत चर्चा चलती रहती है क्योंकि इनको ये साथ में गुण शब्द जुड़ा हुआ है अरे त्रिगुण सत्वर स्तम्भ ये तीन गुण हैं, और जब हम इनके साथ में गुण शब्द देखते हैं तो हमारा भाव क्या बनता है गुण मतलब तो विशेषता या धर्म जैसे इसमें मधुर गुण है इसमें अम्ल गुण है द्रव्य कुछ और है और उसमें गुण अलग है अग्नि एक द्रव्य है और उष्णता उसमें एक गुण है तो द्रव्य और गुण ये अलग अलग हो गए तो सत्वर स्तंभ के साथ में गुण शब्द लिखा हुआ देखने से ऐसा बहुत लोग करते हैं भाई ये तो गुण है और ये गुण है तो इसका गुणी कौन है प्रकति है गुण ये है और गुणी प्रकति है जैसे उष्णता एक गुण है तो इसका गुणी कौन होगा अग्नि होगी शीतलता या स्पर्श कोई भी स्पर्श है तो स्पर्श हमने किया तो ये स्पर्श गुण है तो इसका गुणी कौन है कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए गुणी होना चाहिए धर्मी होना चाहिए अगर कुछ भी नहीं है तो स्पर्श नहीं होगा जैसे वायु का स्पर्श होता है हमें स्पर्श है तो यहाँ कोई ना कोई द्रव्य गुणी धर्मी अवश्य है ये से सिद्धांत चलता है तो जब सत्वरस्तम को गुण शब्द से सोचने लगते हैं कि ये तो गुण है यानी धर्म है तो इसका धर्मी भी कोई होना चाहिए ये साथ में बात आती है और फिर वो लोग उसको प्रकृति को इसका गुणी या धर्मी मानते हैं द्रव्य मानते हैं और सत्वरस्तम उसके गुण मानते हैं जैसे कि किसी एक वस्तु में एक रोटी है उसके अंदर बहुत सारे गुण है उसमें रूप भी है उसमें स्पर्श भी है उसमें गंध भी है उसमें रस भी है ये चीजें हमारे को रोटी में मिलेंगी रोटी एक ही है लेकिन उसमें चार गुण हमें प्रतीत हो रहे है। हैं बाहर आदि भी स्पर्श के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे ये सत्वर स्तम्भ तो गुण हो गए फिर गुणी कोई और है और वो जो गुणी है वो एक ही होगा या तो एक ही संख्या में होगा एक और नहीं तो उसके कण होंगे तो वो कण भी सारे एक जैसे होंगे ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं तो यहां हमें ये समझना है कि सत्वर स्तंभ के साथ गुण शब्द भले ही प्रयोग किया जाता हो लेकिन ये है कण ये उपादान कारण है द्रव्य है ये घटक है छोटे कण है और इसकी पुष्टि हमारे को सांख्य दर्शन में ही आगे होगी हमें तो पता लगेगा कि यहाँ पर सत्व आदि को वहां पर सत्वादि नाम अधर्मत्वम इनका ये धर्म नहीं है ये स्पष्ट निषेध कर रहे हैं आगे सूत्र आएगा। ये धर्मी है स्वयं इनके अंदर अलग अलग धर्म रहते हैं ये तीन प्रकार के कण हैं धर्मी हैं गुणी हैं कण हैं और इनमें अलग अलग गुण रहते हैं तो इन सत्वर स्तम्भ को गुण क्यों कहा जाता है तो उसके लिए कई प्रकार से इसकी इसका उत्तर होता है एक तो ये कि ये अप्रधान है मुख्य नहीं है इसलिए इनको गुण कहते हैं एक प्रधान होता है एक गौण होता है अप्रधान होता है तो ये प्रकृति सत्वर स्तंभ किसी और के लिए है अपने लिए नहीं है इनका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है जो दूसरे के लिए होता है अपने लिए नहीं होता है वो अप्रधान होता है गौण होता है गुण होता है वो प्रकृति मुख्य है या आत्मा मुख्य है दोनों मुख्य हैं भिन्न दृष्टि से लेकिन दोनों में तुलना करें कि दोनों में से अधिक मुख्य कौन है अधिक मुख्य कौन है क्यों आत्मा मुख्य क्यों क्योंकि प्रकृति उसके लिए है इसको स्थूल रूप से ले लें कि हम घर में रहते हैं तो घर मुख्य है या हम मुख्य है क्यों यही उत्तर है घर हमारे लिए है भोजन मुख्य है या हम मुख्य हैं भोजन मुख्य है या हम मुख्य हैं हम मुख्य हैं क्यों भोजन हमारे लिए है लेकिन परोसने वाले के लिए हम मुख्य होते हैं या भोजन मुख्य होता है हम मुख्य होते हैं तो जबरदस्ती क्यों देते हैं फिर जो जबरदस्ती देते दिखता तो है कि भाई वो हमारा हित करना चाह रहे लेकिन वो कोई कह रहा है कि भाई मेरे को नहीं लेना है मेरे को मेरे अनुकूल नहीं है बोले नहीं जी थोड़ी बची हुई है फिर बची भी रह जाएगी ये कौन खाएगा इसको अब कौन मुख्य हो गया वही खराब हो जाएगी ले लो आप कौन खाएगा तो गाय को देने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा खा लीजिए अब वो बनाने वाला अपनी समस्या को दूर करने के लिए हमको उपाय के रूप में देख रहा है अब उसके लिए कौन मुख्य बना हुआ है वो कह रहा है खाने वाले मेरा पेट भर गया है मेरे को सब्जी नहीं चाहिए तो वैसे भोजन हमारे लिए है इसलिए हम मुख्य है वस्त्र आदि सब चीजों के लिए तो इन सबसे क्या सिद्धांत आता है कि जो दूसरे के लिए होता है वो गौण होता है और जिसके लिए दूसरी चीज होती है वो मुख्य होता है ठीक है तो ये सत्वर स्तंभ प्रकृति आत्मा के लिए है इसलिए वो अप्रधान है गौण है और आत्मा की दृष्टि से प्राप्तव्य लक्ष्य ईश्वर है ईश्वर को वो पाना चाहता है प्रकृति ईश्वर की तुलना में अप्रधान है ईश्वर से हमें अधिक सुख और सुविधा साधन मिलते हैं प्रकृति से कम मिलते हैं इसलिए ईश्वर की तुलना में ये अप्रधान है गौण है अप्रमुख है इसलिए इसको गुण कहा जाता है ये बताने के लिए है द्रव्य ही या गुण शब्द धर्म के लिए नहीं है और इसकी एक संगति लगाई जाती है संस्कृत में रस्सी को भी गुण कहते हैं रस्सी होती है रस्सी क्या करती है बांधती है बांधने का काम करती है तो ये सत्वर स्तंभी हमें बांधने का काम करते हैं बंधन इनसे होता है हमारा प्रकृति अपने आप नहीं बांधती वो निषेध तो हमने देख लिया है पहले वो आकर के नहीं बांधेगी क्योंकि वो परतंत्र है लेकिन बांधने में सहायक तो बनती है वो हम अपने अविवेक के कारण से बंधते हैं लेकिन बांधे रखने में तो प्रकृति कारण बनती है शरीर है और है इसमें हम बंधते ही हैं तो ये हमें बांधने में कारण बनती है इस दृष्टि से इनको इसको गुण शब्द से कहते हैं रस्सी की तरह से और आपस में भी ये बंधते हैं आपस में ये बंधते हैं तभी ये कार्य सृष्टि बनती है और ये अलग अलग ही रहते तो कुछ भी नहीं बनते अब घर में मान लो मिठाई या कुछ भी भोजन आदि बनता है सारी चीजें अलग अलग रहे तो भोजन या कुछ मिठाई बनेगी क्या नहीं बनती है। और मिलाते हैं तो नई चीज बन जाती है ऐसे ही यहां पर तो तो सतुर ये तीन गुण हैं गुण शब्द से कहे जाते हैं अप्रधान होने से लेकिन हैं ये द्रव्य कण वस्तु तो सत्वर स्तंभ इनकी जब साम्य अवस्था होती है ये अपनी अपनी स्थिति में रहते हैं एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते उस स्थिति का नाम प्रकृति है ये मूल प्रकृति है और जब ये आपस में मिल करके विषम अवस्था में आते हैं और ये सारा संसार जो विभिन्न हम चीजें देख रहे हैं ये इस रूप में आता है तब इसको प्रकृति नहीं कहते शास्त्रों की दृष्टि से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 गंध भी नहीं होती है और ना रस होता है दो विषयों पर केंद्रित है नहीं कंप्यूटर में रस कहा से आएगा <laughs> वहां कितने भी हो या आप टेलीविजन पे भी देख लीजिए टेलीविजन भी इन्हीं दो विषयों पर केंद्रित के है नहीं भक्ति रस में चल रहे हो वो रस तो आपके अंदर पैदा हो रहा है <laughs> उधर से तो शब्द ही निकल रहा है केवल रस नहीं आ रहा है या रस का मतलब जिवा का रस है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 दुनिया में जितने भी रंग रूप हैं सब कंप्यूटर में देख सकते हैं हम डीवीडी चला लो हार्ड डिस्क में चला लो सब जितनी ध्वनियां हैं तरह तरह की पशु पक्षियों और इतने आदमियों की मनुष्यों की सबकी अलग अलग ध्वनि अलग अलग गीत लाखों गीत लाखों प्रवचन लाखों शब्द सब हैं जो छपा हुआ है टेक्स्ट है शब्द है वो रूप के रूप की तरह से है इक्कीस पे आधारित है दो पे आधारित है लेकिन तीन चीजें यहाँ पर छुटी हुई है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 ऐसा ताल में कम अधिक न्यून अधिक करके कि इतनी सारी विविधता हमारे को विषयों की दिखाई देती तो सत्वर स्तंभ ये तीन हैं। अगर ये एक जैसे होते तो कई जने कल्पना करते हैं कि सत्वर स्तंभ तो गुण हैं इनके प्रकृति के हर कण में सत्वर स्तंभ ये गुण है ऐसा जो मानते हैं उस दृष्टि से प्रकृति के सारे कर्ण एक जैसे होंगे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 तुम तो ऐसा काम कैसे कर सकते हो मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो अब ये जो मैं हूं करके कह रहे हैं ये तो आ जाएगा, ये अलग चीज होगी लेकिन सामान्य रूप से हम कह रहे हैं हाँ, मैं हूँ आप भी कह, कहेंगे कि मैं, मैं यहाँ हूं उसको कौन नकारेगा ये जो सामान्य इस तरह का कार्य होता है हमारा मैं देख रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ ये जो साथ में जुड़ा हुआ की की होता है ये अहंकार अंतकरण की इंद्रिय की सहायता से वो कर पाते हैं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 इसके साथ साथ मन क्रियामान भी बहुत है सक्रिय भी बहुत है बहुत तेज है ये सक्रियता उसमें रजोगुण के कारण से है और उसमें तमोगुण भी रहता है तभी वो स्थिर भी होता है जब मन को हमें स्थिर करना होता है तो तमोगुण का प्रयोग करते हैं सात्विकता का प्रयोग करते हैं रजोगुण को कम कर देते हैं मन में तीनों है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों है किंतु सत्व की प्रधानता है रज उससे कुछ कम है और तम काफी कम है यह मन बना उसी अहंकार से और फिर पांच ज्ञानियां बनी पांच ज्ञानियां भी चूंकि ज्ञान को देने वाली हैं, इसलिए इनमें भी सत्व गुण की प्रधानता होती है और इनमें क्रियाएं भी होती है रजोगुण भी रहता है तमोगुण और कम रहता है इनमें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 अब ये दो इंद्रियों से हमें यहाँ ग्रहण क्या करना होता है आंतरिक इंद्रिय और बाह्य ये, ये जो मैंने ग्यारह इंद्रिया आपके सामने बोली इसमें मन आंतरिक इंद्रिय है और बाकी पांच ज्ञान इन्द्रिया और पांच कर्मेन्द्रियां बाह्य इंद्रिया, इंद्रिया कहलाएंगी तो ये उभयम इंद्रियम में ग्यारह चीजों की गणना की जाती है और इसकी पुष्टि आगे सूत्र से भी होती है तिरसठवा सूत्र आएगा बाह्याभ्य अंतराभ्याम तेष अहंकार ये बाह्य और अभ्यंतर उभय का मतलब बाह्य और अभ्यंतर लेना होता है जबकि सूत्र में कुछ नहीं लिखा है हम इंद्रियों को दो ढंग से देखें तो यू भी कर सकते हैं ज्ञनेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया दोनों प्रकार की इंद्रिया है ना और कर्मेन्द्रिया तो उभयम इंद्रियम इस शब्द से यदि हम पांच ज्ञनेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया लेंगे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 अंत साक्ष्य से हमें पुष्ट हो जाता है तो अहंकारात् पंच तन उभयम इंद्रियम तो ये जो उभयम इंद्रियम ग्यारह इंद्रियां आपके सामने रखीं, इनमें कुछ में सत्गुण की प्रधानता है और कुछ में रजोगुण की प्रधानता है अब इन इसी अहंकार से पांच तनमात्राएं भी बनती हैं, जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं और इन तन्मात्राओं के आगे एक एक विषय का नाम कर देते हैं शब्द तन सबसे पहले स्पर्श तन दूसरी रूप तन तीसरी रस तन तीसरी तीसरी चौथी और गंध तन मात्रा पांचवी ये पांच तन मात्राए पांच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके आगे तन मात्रा शब्द जोड़ दीजिए पांच बने इनमें गुणों की अपने अपने गुणों की प्रधानता रहती है इसमें अपना एक एक गुण रहता है अब पिछले भी आते हैं लेकिन मुख्य एक गुण रहता है इनका निर्माण तामसिक अहंकार की प्रधानता से होता है इन तन्मात्राओं में भी तीनों गुण है सत्वस्तम किंतु इनमें सत्व की न्यूनता रहती है की प्रधानता रहती है रज भी इनमें रहता है और इन पांच तन्मात्राओं में भी सत्वर स्तम की मात्रा भिन्न भिन्न रहती है इसीलिए इनके रंग रूप अलग अलग हैं। अब अग्नि में प्रकाश गुण अधिक है वहां सत्व गुण अपेक्षा से पृथ्वी की अपेक्षा अधिक होता है पृथ्वी स्थिर होती है इसमें तम गुण अधिक है जल चंचल होता है चलायमान होता है उसमें रजोगुण की अधिकता है वायु भी चलायमान होती है उसमें रजोगुण की अधिकता है आकाश में सत्व गुण की अधिकता मानी जाती है तो ये पांच तनमात्राए बनी हैं, इन सब में वैसे तो तमोगुण की प्रधानता है जैसे इंद्रियों के प्रसंग में हमने देखा था मन और ज्ञानेन्द्रियों में सत्व गुण की प्रधानता है तर्मेन्द्रियों में रजोगुण की प्रधानता है ऐसे तनमात्राओं में तमोगुण की प्रधानता रहती है लेकिन फिर भी इनमें आपस में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 उनके मिलने से हमारा शरीर बनता है लेकिन नया तत्व नहीं बनेगा अभी तक जो बन रहा था ये नया नया तत्व बन रहा था तत्वान्तर बोलते हैं इसको लेकिन जो पांच तन्मात्राएं बनी हैं अभी उनसे एक तत्वान्तर और होना है नई चीज बनती है तो पांच तन्मात्राओं से इन्होंने जो आगे लिखा तन स्थूल भूतानी तनमात्राओं से पांच स्थूलभूत बनते हैं ये नए तत्व बन रहे हैं स्वतंत्र तत्व बन रहे हैं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 अग्नि आया है तो जो अग्नि हमें दिखाई दे रही है यही वो अग्नि तत्व है जल आया पृथ्वी आई तो जैसे वायु में अनेक कण हैं अलग अलग तरह के एक जैसे थोड़े हैं ये ये जो हमें पांच महाभूत दिखाई देते हैं ये तो जो मूल पांच महाभूत हैं उनके भी आपस में मिश्रण के बाद में बने हैं जो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 उससे महतत्व दूसरा हो गया उससे अहंकार तीसरा हो गया अहंकार से ग्यारह इंद्रिया मन पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया तो ग्यारह और तीन चौदह और अहंकार से पांच तन तो चौदह और पांच उन्नीस और पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत 19 और 5, 24. ये 24 तो ये हो गए 24 तक तो ये जड़ हैं सारे ये एक वर्ग कीकरण है अब उसके आगे कहा पुरुष यहां ये नहीं कहा ये उससे बना है पीछे तक का सारा देखेंगे प्रकृतर महान प्रकृति से महान बना मह तो अहंकार है महत से अहंकार बना उससे ये बनते जा रहे हैं ये करते करते जब पंचभूतानी आये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 उन वो अविभाज्य है उनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वो आदि तत्व है आदि मूल कण है बाद की जितनी चीजें बनी है वो संयोग से बनती हैं उनके टुकड़े हो सकते हैं वो वापस नष्ट हो सकती हैं लेकिन सत्वर कभी नष्ट नहीं होंगे इसी तरह से पुरुष यानी चेतन आत्मा और इसको पुरुष शब्द से यहाँ पर परमात्मा का भी ग्रहण करते हैं वो तो पुरुष चेतन परमात्मा भी ये दो भी इसके अंदर ग्रहित कर लेते हैं ये भी अनादि तत्व पुरुषविशण तो पुरुष आत्माएं भी बहुत सारी है जीवात्माएं भी बहुत सारी हैं हम संख्या नहीं कर सकते उसकी जैसे सत्वर स्तम के कण बहुत अधिक है आत्मा, आत्माएं भी बहुत हैं स्वतंत्र और एक परमात्मा भी है तो ये सब मिला करके इस पुरुष तत्व से गृहित होता है चेतन तत्व में ये पच्चीस तत्वों का समूह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 आचार्य जी जैसे सत व्रजतम तीनों से मिलकर सबसे पहले जो तत्व बना वो महत्व बुद्धि उसके पश्चात अहंकार तो अहंकार जब बना बनाया ईश्वर ने तो महत में कुछ और तत्व सतरजम के मिलाए होंगे साथ ये हुआ ना क्योंकि सीधा महत में तो परिवर्तन अपने आप तो आएगा नहीं। मान सकते हैं वो और दूसरा ये कि जब सतरजतम तीनों से मिलकर महत बना तो सारे ही कर्ण सारे ही से तो महत्व नहीं बना नहीं बना उसको मैं बता देता हूँ सत्वरस्तम से कुछ से महत्व बना दिया ठीक है अब जो आगे की प्रक्रिया है उसमें महतत्व को भी तीन भागों में फिर बांटा जाता है जैसे अहंकार का हमें मिला संकेत या नहीं है लेकिन हम उ कर सकते की बुद्धि तत्व भी तीन प्रकार का उसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक अब उसके भेद से अब बुद्धि तत्व कुछ उसने बचा के रख लिया एक तरफ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 जो हमारे मन में हम बोलते हैं सत् गुण रजोगुण और तमो गुण अभी सत्व गुण है अभी रजोगुण की प्रधानता है तो इसका अर्थ हुआ की जो मूल प्रकृति है सत्जतम तीनों अलग अलग भी हमारे मन में विद्यमान होते हैं या महत्व से शुरू होता हाँ। देखिये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 इसमे सात्विकता सर्थ, अधिक है इसमें राजसिकता अधिक है ये उभार आदि के कारण से हम बोलते हैं, है ईश्वर ने महल का कुछ अंश बचा के रखा कि जीवात्मा को जब शरीर देंगे तो उसमें बुद्धि का तत्व देना पड़ेगा थोड़ा तो ऐसे ही क्या सतु मूल रूप में भी ऐसे रखा जाता है एक एक परिकल्पना ऐसी भी कुछ लोग करते हैं इसका कोई शब्द प्रमाण नहीं है नहीं उसमें आनंदमय कोष जो आता है एक उसमें लिखा होता है कि प्रकृति कारण रूप में सतु रजतम कारण रूप तो इसका सतु रजतम मूल रूप में आनंदमय कोष में विद्यमान रहते हैं वह है कह सकते हैं उसमे उसके निश्चात्मक मेरी स्थिति नहीं है कुछ कहने की उसके लिए आप कुछ संख्या हैं जैसे आपने बताया सब तम की साम्य अवस्थाओं में अलग अलग असंख्या है सब की कोई गिनती नहीं है लेकिन क्या परमात्मा की दृष्टि से ये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 किसकी अधिक है कम है इसका सीधा सीधे कथन तो आ, कहीं शास्त्र में मिलता नहीं है और अभी तक मेरे को तो जाप नहीं है कुछ नहीं कहता है जी। जैसे या प्रकृति उसका कारण है महत्व उसका कार्य हो गया उसके बाद अहंकार का कारण तत्व हो गया इससे आगे इसी तरह का उत्पादन कारण से बनते चले गए को जो मूल कारण है उसको तत्व माना है प्रकृति को उससे जो कार्य उत्पन्न हुए उन सब को भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है तत्वों, तत्वों, जी। जी। तत्वों की दृष्टि से वो योगदर्शन में आती है ये बात व्यास भाष्य में कहा कि इसके आगे तत्वांतर नहीं होता है थोड़ा सा बस संकेत है इनको ये तत्व मानते हैं मूल चीजें मानते है हालांकि बनी है ये ऐसा नहीं कह रहे कि ये नित्य है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 लेकिन इनके वचनों से तो ये पता लगता है कि उसको ये अलग देख रहे हैं और इसको अलग देख रहे हैं तीसरा हाँ। रत्न कुभ इंद्रियों के जैसे आपने बताया इसमें मन के बारे में नहीं बता रखा तो अनुमान प्रमाण से समझे हम कुभ को जैसे यहाँ कार्य अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों ये भी इसका ये भी लग सकता है दोनों प्रकार की इंद्रियों साथ में आपने कहा कि मन भी क्या इसमें तत्व आ गया तो इसमें में से सूत्र नहीं आ है नहीं मन सूत्र मन में नहीं अनुमान से नहीं ले रहे सूत्र की रचना ही ऐसी है कि इसमें मन को भी लेना है हमें उभयम हम इंद्रियम से केवल ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय लेंगे तो समस्या आएगी लेकिन अंत साक्ष्य से हम जब भाई और आभ्यंतर ये अर्थ लेते हैं उभय का तो कोई दिक्कत नहीं है मन आ जाएगा और अगर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय भी लेना है तो उसकी एक अलग संगति है कि ज्ञानेन्द्रिया भी ले लें कर्मेंद्रिया भी ले लें और मन उभयात्मक है वो ज्ञान और कर्मेंद्रिय दोनों है उसका भी ग्रहण कर लिया ऐसे लेना चाहे तो ले लें लेकिन तिरसठवें सूत्र में बाह्य अभ्यंतर आभ्यम ये शब्द आया है इस दृष्टि से यहाँ उभय का हम बाह्य और अभ्यंतर अर्थ लेते हैं उनको लेखंड था के अंदर सात्विक गुण राष्ट्रीय गुण उभरते रहते हैं तो जैसा व्यवहार में देखा जाता है ये कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने बन्न अगर कोई व्यक्ति दूध अधिक पीता है तो उसकी, उसका मन बन सात्विक बनता रहता है और कोई व्यक्ति शराब आदि पीता है तो उसके अंदर आंसिक अवस्था ज्यादा रहती है तो प्रभाव जो बाहर से हमने ग्रहण किया मन पर उसका प्रभाव पड़ता है आपने कहा जैसे कि ये तीनों तत्वों से बनाए जिसमें सातवीं गुण ज्यादा है मन पर लेकिन बाहर के हमारे भोजन से उस पर प्रभाव तो पड़ता है और उससे वो विकसित हो जाता है इसके बारे में थोड़ा जी तो इन इंद्रियों को हम दो भागों में बांटते हैं एक सूक्ष्म इंद्रिय है और एक स्थूल इंद्रिय है। ठीक है यहाँ जो चर्चा चल रही थी मन की ये सूक्ष्म इंद्रिय की बात है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 ओम ये जी जो तीन गुण है जी सत्व्रज और कम प्रकाश क्रिया स्थिति स्थितिशीलम तो दो तो समझ मारे जो स्थिति का जो अर्थ है जो समूह है ये स्थिति थोड़ा समझा जी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 ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये लोक लोकांतर घूम रहे हैं ये सारे रजोगुण की क्रिया के कारण से अब तमोगुण को कहा है स्थितिशील स्थिति का मतलब है जो जैसा है उसको वो रोकता है जैसे किसी की कोई चलायेमान हो तो कह रहे हैं ये स्थिर नहीं है और जो का तू हो गया तो कहेंगे ये स्थिति बन गई है स्थिर बन गया जैसे हम आसन की स्थिति बनाता है यानी रुकावट करता है वो रोकता है तो अब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 अगर तमोगुण नहीं उभरेगा तो हमारे को नींद ही नहीं आएगी फिर परेशान हो जाएंगे हम जिसको हम सात्विक निद्रा कहते हैं उसमें भी तमोगुण होता है उसके बिना नींद ही नहीं आएगी हाँ तमोगुण अधिक नहीं होता है तो इसलिए हम उठते हैं तो तरोताजा उठ जाते हैं जागरूक नहीं तो आलस्य बना रहता है सोने के बाद भी तो स्थिति मतलब कोई भी चीजें बढ़ना करना एक सीमा पे जाके रुक जाती है तमोगुण के कारण से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 स्थिति ठीक है पूछे आचार्य जी आपने अभी बताया था कि प्रकृति को मोक्ष आत्माएं भी समझ सकती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जीवात्मा जर्ब है तो मुक्ति में जाकर के समझने में सक्षम है कुछ तरह से जी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 ठीक है दीजिए जय जी अभी आपने बताया कि मस्तिष्क जो मन का स्थूल तो मास्क लोसरा है कपाल में तो अपना यक्ष मन और देव मन वही है वही मानेंगे यक... और, तो और तो ये हितु जो ही है जिसको भाव मन कहते हैं वो तो हम अधिकतर हृदय के सामने हाँ के हाथ रखते हैं तो क्या आप उसका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 बाई तरफ यूँ जाएंगे तो रचना का बताया है निर्माण का जो कि हमने इस सूत्र में पढ़ा ऊपर तक और उसके बाद में फिर प्रलय का भी बताया जो विपरीत क्रम है वो हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे तो इसको आप और बाद में देख लीजिएगा तो नाम ए, ए, ये पूछेदी के बारे में बताया है तो तो नहीं पर तो पर अपना नहीं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 कुछ सरदार विवादन ओम